चेयर्स राघव ने अपना ग्लास ऊपर उठाते हुए कहा और फिर उसके साथ ही वहां मौजूद सभी ने अपना अपना ग्लास ऊपर करके चेयर्स बोला और एक सांस में ही ग्लास का पूरा ड्रिंक खत्म कर दिया विक्रांत ने रमेश सावरकर का मर्डर केस सॉल्व करने की खुशी में सभी को पार्टी दी हुई थी यहाँ पर राघव जतिन सुनिधि राजीव आदि डिपार्टमेंट के सभी लोग आए हुए थे हा मजा आ गया भाई वैसे राघव ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा मैंने तो पहले ही जतिन से कह दिया था कि विक्रांत इस केस को आसानी से सॉल्व कर लेगा हां हां सही बात है विक्रांत तो भाई डिपार्टमेंट का नया व्योम केश बक्शी निकल रहा है अगर ये पहले ही ओल्ड केस पर काम करने के लिए आ गया होता तो मुझे और राघव को इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती चलो लेकिन अच्छा है अब तो विक्रांत और भी पुराने केसेस सोल्व करके ही जाएगा वैसे एक बात तो ये बताओ विक्रांत राघव ने वाइन के गटकते हुए कहा जब पुष्कर को यह पता चला कि तुमने रमेश सावरकर का मर्डर केस सॉल्व कर लिया है तब उसका रिएक्शन कैसा था उसका तो एकदम दिमाग खराब हो गया होगा ना मुझे तो उसका चेहरा सोच सोच कर आ रही है <laughs> राघव के साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े इसके बाद राजीव ने सीरियस होते हुए विक्रांत से पूछा विक्रांत एक बात बताओ आखिर बिना किसी सबूत और गवाह के भी तुमने 10 साल पहले हुए मर्डर के मुजरिम को ढूंढा कैसे चलो एक बार के लिए वो तो ठीक है लेकिन ये बताओ बिना किसी सबूत और गवाह के उसने अपना जुर्म कैसे कबूल कर लिया विक्रांत को पता था कि उसने और नैना ने जिस टेक्निक का यूज करके नितेश से सब कुछ उगड़वाया था उसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकता था इसलिए विक्रांत ने खुद को और ज्यादा स्मार्ट दिखाने के लिए कहा एक्चुअली राजीव मैंने उसे साइकोलॉजिकल मेथड से ट्रीट किया मैंने उसे इस तरह से हिप्नोटाइज कर लिया था कि वो सब कुछ खुद ही बताने लग गया मुझे उससे कुछ कहलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ओह सही है राजीव ने सिर हिलाते हुए कहा हालांकि विक्रांत की बातों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ मर्डर एक्सचेंज केस ये कोई फिल्मी कहानी सी नहीं लगती ऐसा अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या यकीन नहीं हो रहा ना? कुछ भी हो ये नितेश अग्रवाल आदमी बड़ा शातिर है सुनिधि ने राघव से बात करते हुए कहा हम्म, तो है लेकिन हिम्मत की दात तो अनीता की भी देनी होगी सोचो तो वो कितनी हिम्मत ही रही होगी उसने अपने पति के मर्डर के बदले किसी दूसरे आदमी की पत्नी को मारने का फैसला कर लिया था राघव ने कहा राघव और सुनिधि के आस ही विक्रांत खड़ा था वो उन दोनों की बातें सुन रहा था अचानक से ना जाने क्यों उसके चेहरे का रंग उतर गया मानो विक्रांत किसी गहरे गम में डूब गया था आपको क्या हुआ विक्रांत सर बहुत परेशान लग रहे हैं ने विक्रांत के उदास चेहरे को नोटिस कर लिया था अरे विक्रांत भाई आज तो जश्न मनाने का दिन है इतने उदास क्यों हो राघव ने भी विक्रांत से पूछा अरे कुछ नहीं कुछ नहीं विक्रांत कहीं उस लड़की का तो चक्कर नहीं क्या हुआ जरा हमें भी तो बताओ विक्रांत ने उन दोनों के बीच में जगह बनाकर निकलते हुए बार काउंटर पर पहुंचा और फिर वहां से एक ड्रिंक की गिलास लेकर आया एक घूंट ड्रिंक कटकने के बाद उसने कहा यार मैं ये सोच रहा था कि अभी तो मुझे दो लाख रुपए का अवार्ड मिलेगा उसका मैं क्या करूंगा क्या आप पैसे के बारे में सोच रहे थे कमाल करते हो सर आप भी यहां हम लोग सोच रहे कि आपको कोई टेंशन है और आप पैसे का हिसाब लगा रहे अपना सिर पकड़ते हुए कहा <laughs> राघव भी जोर से हंस पड़ा अरे हाँ भाई अब इस साल मुझे जो एक्सीन पुलिस ऑफिसर ईयर का अवार्ड मिलेगा उसके साथ पैसे भी तो मिलेंगे ना उन पैसों का हिसाब भी तो करना पड़ेगा हाँ हाँ बिल्कुल जिस हिसाब से तुमने दो महीने के भीतर ही तीन बड़े और मेजर केसेस सॉल्व किए हैं उसे देखते हुए एक्सीलेंट पुलिस ऑफ द ईयर का अवार्ड तुम्हें दिया जाना चाहिए तुम्हारे अलावा कोई और ये अवार्ड डिजर्व भी नहीं करता है विक्रांत ने अपना वाइन का ग्लास ऊपर करके सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा दोस्तों आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए अगर मुझे कोई प्रमोशन मिलता है या कोई अवॉर्ड मिलता है तो मैं आप सभी लोगों का भी ध्यान रखूंगा सुनिधि इस नमेश सावरकर केस में सबका नाम डाल दो सबने इसमें काम किया है तो बेनिफिट भी सभी को मिलेगा थैंक यू थैंक यू विक्रांत राघव ने जोश में ताली बजाते हुए कहा इसके बाद सभी ने एक साथ गिलास उठाकर चेयर किया थोड़ी देर तक वहां रहने के बाद विक्रांत अपने घर के लिए रवाना हो गया